नमस्कार शायद मैंने पहले भी बताया होगा मगर मैं दोहरा भी देता हूँ मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी करते समय एक टेने और, इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी गुजारा इंस्ट्रक्टर मतलब स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर था मैं नैनीताल में तो हम लोगों की ड्यूटीज़ में आ, पढ़ाने क्लासरूम रूम में पढ़ाने के अलावा बहुत से अन्य काम थे जिसमें एक काम था विजिटिंग फैकल्टी स्कीम तो विजिटिंग फैकल्टी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों को आसपास की ब्रांचेज में जाना पड़ता था और उन ब्रांचेज़ में जाकर के लोगों की जो ज्ञान संबंधी समस्याएं होती थी उनका समाधान करते थे हम लोग तो यो समझिए कि एक तरह से बजाय ट्रेनिंग सेंटर में इस्टेब्लिश्ड क्लासेस पढ़ाने के बजाय हम लोग ब्रांचेस में जाकर के उस वक्त उनकी जो समस्याएं उत्पन्न होती थी उनके बारे में समाधान करने का प्रयास कर रहे थे तो ऐसे ही एक दौरे पर मैं और मेरे एक साथी श्री ज्ञानदीप सिंह बांगा हम लोग एक साथ निकले और उस दिन हम लोगों को जाना था धारचूला शाखा में तो नैनीताल से हम लोग एक टैक्सी में बैठे और एक टैक्सी में दो इंस्ट्रक्टर इसलिए जा रहे थे क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर को टैक्सी देना बैंक के लिए शायद उचित नहीं माना जाता था तो इसलिए हम लोग दो लोग एक साथ जा रहे थे और हम लोगों को उसी के हिसाब से अपनी ब्रांचेज करनी थी एक इंस्ट्रक्टर को एक दिन में एक ब्रांच करनी होती थी तो इस तरह से हम लोग जाते थे और दो ब्रांचेज कवर करते थे एक दिन में एक वो करते थे एक मैं करता था परंतु यहाँ पर हम लोग प्रयास ये करते थे चूँकि ज्ञान इतना अधिक नहीं चाहिए होता था तो होता ये था कि हम दोनों लोग एक शाखा में पहुँचते थे और बैठ करके कई लोगों को कुछ लोगों को मैं समझाता था कुछ लोगों को बांगा समझाते थे और अगर एक यूनिफाइड क्लास की ज़रूरत पड़ती थी तो हम दोनों मिलकर के समझा देते थे और नॉर्मली ये सब क्लासेस जो थी ये तभी होती थी जबकि पब्लिक डीलिंग खत्म हो चुकी हो कैर तो हम लोग चले साहब हम लोग धारचूल्हा के लिए निकले नैनीताल से और जब हम निकले तो उस वक्त दिन हो मतलब दिन का समय था बारह एक बज चुका था और हम लोग धारचूल्ला से कुछ पहले एक शाखा में गए जो कि मेन रोड से करीब 20-25 किलोमीटर अंदर थी आपको यहाँ पर ये यह बता देना उचित समझता हूँ कि नैनीताल से धारचूला जाना पहाड़ी रास्ता और काफ़ी लंबा सफ़र और तकरीबन 7-8 घंटे की यात्रा ये सब होती थी तो हम लोग शायद दस ग्यारह बजे निकले होंगे और हम लोग चार बजे के आसपास एक ग्रामीण शाखा में पहुँचे तो उस शाखा में कुछ देर समय बिताया उस शाखा में क्या हुआ ये कहानी आपको फिर कभी बताऊंगा मगर आज के लिए तो जो कहानी है वो धारचूला से संबंधित है तो मुद्दे की बात यह कि जब तक हम लोग धारचूला पहुंचे उस समय तक लगभग साढ़े नौ बज चुका था रात का तो चूंकि हम लोगों का एक नियम ये रहता था कि सबसे पहले जाने के साथ चाहे जो भी समय हो सबसे पहले जो स्थानीय शाखा प्रबंधक है, उनसे मिल लेते थे ताकि हम लोग उनको ये बता दें कि हम आपके सेंटर पर आ गए हैं तो साहब वहाँ पर हम धारचूला के शाखा प्रबंधक के घर पहुँचे शाखा प्रबंधक भी एक पुराने मित्र थे जो कि वाराणसी से मतलब मैं जब वाराणसी में था उस ज़माने से उनको जानता था तो आपसे सच बताऊं तो पूरी आशा ये थी कि भोजन का प्रबंध तो यहीं हो जाएगा क्योंकि नैनीताल से धारचूला आते समय उस दिन हम लोग जिस जगह से निकले वहां पर हम लोगों को दिन में भी खाने को कुछ नहीं मिल पाया था तो मैं उस जगह का नाम तो भूल गया हूं वो कोई घाट था नदी थी शारदा नदी बह रही थी और शारदा नदी के ऊपर वो छोटा सा एक गाँव जैसा था वहाँ पर खाना नहीं मिला था तो अब साहब हम लोग सिन्हा साहब के यहाँ पहुंचे और सिन्हा साहब को सूचित किया कि साहब हम लोग आ गए हैं सिन्हा साहब शाखा के ऊपर ही रहते थे सिन्हा साहब बाहर निकल कर आए तो उनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था हम लोग ने पूछा क्या हो गया साहब सिन्हा साहब ने बड़े मैं कह सकता हूँ रुआसी सी आवाज में कहा क्या बताऊं आज पत्नी से झगड़ा हो गया है तो हम लोग ने कहा कि इसमें कौन सी खास बात है? बोले नहीं ख़ास बात यह है कि झगड़ा किसी और बात पर नहीं हुआ इस बात पर हुआ है कि कुछ खाना बनाने और खिलाने और इसकी बात पर हुआ है तो हम लोग समझ गए कि भैया आज यहाँ तो खाना नहीं मिलने वाला है हम लोग ने कहा नहीं नहीं आप हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं बागा साहब हमसे भी एक कदम आगे थे तकल्लुफ़ में उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं हम लोग का तो पेट भी भरा हुआ है हम लोग खाना खाने वाले भी नहीं थे मैंने बांगा साहब की तरफ देखा और अपने शरीर का ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि यदि मैंने बांगा के हाँ में हाँ मिला दी तो मुश्किल हो जाएगी आज की रात काटना मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करिए हम लोग कहीं खा लेंगे खैर सिन्हा साहब ने अपने गार्ड को कहा कि भाई गार्ड साहब इन लोगों को पंडित जी के यहाँ पर खाना खिलवा दीजिए हम लोग साहब चल गार्ड साहब के साथ थोड़ी दूर आगे गए होंगे एक दुकान थी वहाँ पर एक साहब सो रहे थे तो गार्ड साहब ने उठाया पंडित जी को पंडित जी साढ़े नौ दस बजे रात में जाड़े की रात और पहाड़ी जगह पूरा शहर सुनसान हो चुका था पंडित जी को उठाया गया पंडित जी ने कहा कि हाँ कहिए क्या बात है गार्ड साहब गार्ड साहब से उनका कुछ परिचय रहा होगा गाट साहब ने कुछ पहाड़ी भाषा में उनको समझाया हम लोग को तो ज़्यादा समझ में नहीं आया परंतु ये समझ में आया कि पंडित जी ने कहा देखो भाई ज़्यादा खाना ना बना पाऊँगा दाल रोटी और साग बना सकता हूँ गाड साहब ने हम लोग से पूछा कि साहब दाल रोटी और साग में चलेगा अरे हम लोग ने कहा साहब बिल्कुल चलेगा हम लोग ने कहा रोटी के बजाय अगर वो केवल चावल बना देंगे तो भी चलेगा उन्होंने कहा नहीं चावल तो वो बनाएंगे ही परंतु रोटी भी बनाएंगे खैर हम लोग खुश हो गए उन्होंने कहा परंतु आप लोग आधे घंटे के बाद आइए हम लोग भी होटल में जाना था सामान रखना था अपने टैक्सी वाले को बोला कि भाई चलिए भोजन का इंतज़ाम हो गया है तो टैक्सी वाला भी हम लोग का मित्र था दौलत सिंह तो दौलत सिंह जी भी आ गए हम लोग के साथ आधे घंटे के बाद हम लोग पहुँचे पंडित जी ने हम लोगों को बहुत ही प्यार के साथ गर्मा गर्म रोटी दाल दाल में घी और साग खिलाया जो उस वक्त स्वार्गिक भोजन लग रहा था हमने खाया पंडित जी ने वो हमारे दौलत सिंह जी ने खाया बांगा जी ने खाया और हम लोग बाकायदा खाकर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बाहर आए हम लोग ने पूछा पंडित जी से पंडित जी क्या दे दें तो पंडित जी हम लोग का चेहरा देखने लगे बोले क्या दे दें मतलब हम लोग ने कहा साहब खाने का कितना पैसा हुआ बोले अरे पैसा अच्छा अच्छा हाँ ऐसा करिए कि आप लोग थे आप थे आप थे आप थे तो ऐसा करिए कि आप दस रुपये दे दीजिए हम लोग ने कहा क्या दे दें बोले नहीं नहीं साहब दस रुपये ज़्यादा नहीं है ठीक है हमने कहा हमारी बात वो नहीं मगर दस रुपे? आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कि ये वर्ष है 1991 का 1991 तो हम लोग ने दस रुपये निकाले उनको दे दिए और बाहर आए जब हम लोग चलने लगे तो दौलत सिंह और बांगा जी और मैं हम तीनों लोग ये चर्चा करने लगे कि भाई ये दस रुपये इन्होंने किस हिसाब से लिए बांगा कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया बांगा ने कहा यह मूर्खता है हम लोगों की कि हम लोग उसकी बात मानकर चले आए यह असंभव है दस रुपए में कोई खाना नहीं हो सकता हम लोगों को कम से कम उस आदमी को दस रुपए प्रति थाली तो देना ही चाहिए था हमने कहा ठीक है तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं उसको बीस रुपए और दे देते हैं तो हम लोग उधर बढ़ने लगे तब तक गार्ड साहब आ गए गार्ड साहब ने कहा साहब आप लोग मत जाइए उधर क्यों बोले कि वो एक्चुअली क्या है कि वो बुरा मान जाएंगे पंडित जी से बहस करना अनुचित होता है हम लोगों ने कहा नहीं भाई पंडित जी ने पैसा ही कम लिया है बोला अच्छा साहब मैं जाता हूँ हम लोगों ने कहा नहीं आप एक काम करिए यह पचास लीजिए और ये आप उनको दे दीजिए वो गए पंडित जी से कुछ उन्होंने बहस मुबासा किया उतने बहस मुबाससे के बाद पंडित जी ने उनसे दस रुपए और लिए और कहा कि देखिए भाई मेरा इससे ज्यादा का कोई खर्च नहीं हुआ है और मैं इससे ज्यादा लेना बिल्कुल अनुचित समझता हूं अगर आप मुझसे जबरदस्ती करेंगे तो मैं उसको अपमान समझूंगा इस तरह के ईमानदारी ये भोलापन मैं तो आज के तारीख़ में शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस कल्पना को कर सकते हैं परंतु आज भी मुझे वो पंडित जी याद हैं वो गार्ड साहब याद हैं और हम और बांगा तो शायद कभी भी ये क्षण अपने जीवन में नहीं भूल पाएंगे जबकि ऐसी घटना हम लोगों के सामने वास्तव में हुई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 अमीर हैं, माना अपनी जेब से फ़कीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं